तो uh... यजुर्वेद के चौंतीसवें अध्याय का तीसरा मंत्र चल रहा है यत चेत ज्योति हि अंत अमृत प्रजासु यस्मात् न यस्मा किंचन कर्म क्रीयते मनः मन अस्तु छूट गए क्या ठीक है तो यत यज्ञान उत दृति धृति च यहां तक हमने किया था यत जो मन कैसा है प्रज्ञानम ज्ञान से युक्त है उत और चेत स्मृति से युक्त है धृति ही और धैर्य से युक्त है और चकार से और भी बहुत सारे गुणों को लेते हैं ले सकते हैं जितने मन के गुण हैं तो विशेषकर लज्जा यदि आप लेंगे तो अत्यंत उपयुक्त रहेगा महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने चकार से लज्जा आदि ऐसा वो लिखते हैं तो उसके बाद में य ज्योति ही अंत अमृतम प्रजासु यहां तक देखते हैं यत जो मन कैसा है ज्योति ही ज्योति स्वरूप है यानी प्रकाशक है वो प्रकाश देता है किनको प्रकाश देता है ज्ञानेन्द्रियों और कर्मेंद्रियों को दोनों को प्रकाश देता है यानी दोनों को प्रकट करता है प्रकाश जो होता है वो प्रकट करने वाला होता है जैसे सूर्य का उदय होते ही पूरी सृष्टि जो भी हम देख रहे होते हैं वो प्रकट हो जाता है इसलिए उसको प्रकाशक कहते हैं इसलिए उसको ज्योति भी कहते हैं तो मन भी प्रकाशक है प्रकट करता है किन को प्रकट करता है इंद्रियों को प्रकट करता है इसलिए वो प्रकाशकों का भी प्रकाशक कहा था कहा पर कहा ज्योतिषाम ज्योति ही कौन से मंत्र में दूसरे मंत्र में तो इसलिए यहां पर ज्योति कहा है यानी प्रकाशक है प्रकट करने वाला है कर्मेंद्रियों और ज्ञानेन्द्रियो दोनों को प्रकट करता है अंतह अमृतम प्रजास प्रजासु सु प्रजाओं में या प्राणियों में रहने वाला है इसलिए अंत का है प्राणियों के भीतर प्राणियों के अंदर रहने वाला है और कैसा है वो मन तो कहा अमृतम अमृतम कहा उसको मन को और अमृत किसको कहते हैं हां नम्रियते इति अमृतम जो मरता नहीं है दो वस्तुओं के लिए हम प्रयोग करते हैं शब्द जो होता है वो दो प्रकार से प्रयुक्त होता है अमृत कोई यथार्थ रूप में अमृत होता है कभी नहीं मरता वास्तविक जो अर्थ है वो कभी नहीं मरता वो किसी ना किसी एक वस्तु में घटना चाहिए उस शब्द का अर्थ शब्द का अर्थ किसी ना किसी एक वस्तु में रियल में यथार्थ में घट जाना चाहिए तो आत्मा में घटता है परमात्मा में घटता है क्योंकि ये कभी नहीं मरते हैं पर मन तो मर जाता है मन जो है वो मर जाता है पर शरीर जैसे मरता ऐसा नहीं मरता ये और जो चीज है जिसको हम देखते हैं वो जैसे मरते हैं जल्दी जल्दी मरते हैं ऐसा वो नहीं मरता पर मरता जरूर है लेकिन कैसे मरता बहुत देर से मरता है फिर भी उसको अमृत कहा है तो ये गौण अर्थ है मुख्य अर्थ तो आत्मा परमात्मा में घटित हो रहा है लेकिन गौण अर्थ जो है उसमें घटित हो रहा है जो देर तक रहता है जैसे हम लोग सुनते हैं ना मोक्ष मोक्ष कैसा है जी देर तक रहने वाला है इसके उसके लिए कहा जाता है लौट के नहीं आता है लौट के नहीं आने का मतलब कभी नहीं आएगा ऐसा तो नहीं है पर लंबे काल तक लौट के नहीं आता इसका ये अर्थ निकलता है आपको और उदाहरण देता हूं आपको स्पष्ट हो जाएगा अमृत शब्द का ये जो आप यहां पर घूमते हो कहीं आपने गिलोई को देखा देखा है ना गिलोय देखा है ना इसका एक नाम अमृत है अमृता कहा उसको आयुर्वेद में अमृता इसका मतलब मरता नहीं है क्या मरता है पर देर से मरता है आसानी से नहीं मरता है हमने प्रयोग करके देखा है आ, उसको जैसे लंबे लंबे उसके होते हैं ना तो लंबे लंबे ऐसे लंबे रहे तो काट दो काट करके लंबे लंबे मई जून में छत के ऊपर डाल दो फिर भी उसमें शंकुर निकल के आते भयंकर धूप में जल्दी आसानी से नहीं मरता वो इसलिए उसका नाम अमृता कहा है तो जो देर से मरता हो उसको भी अमृत कह सकते हैं और मन जो है ऐसे साल दो साल में तो मरने वाला नहीं है सौ साल में मरने वाला नहीं है हजार साल में भी नहीं मरने वाला है लाख साल में भी नहीं मरने वाला है करोड़ साल में भी नहीं मरने वाला चार अरब बत्तीस करोड़ के बाद मरेगा कितना लंबा कितनी लंबी आयु है उसकी उसकी आयु देखिए कितनी लंबी है चार अरब बत्तीस करोड़ वर्ष तक जिंदा रह सकता है इतने लंबे काल तक रहता है इसलिए इसको कहा अमृतम तो अमृत के जो दो अर्थ हैं एक यथार्थ रूप में अमृत होता है लेकिन ये यथार्थ में नहीं इसको गौण कहते हैं तो यत् प्रज्ञान उत चेत धृति ज्योति अंत अमृतम प्रजासु पूरी पंक्ति हो गई जी अब आगे बढ़ते हैं यस्मा नीते कि तत् में मन शिव संकल्पम अस्तु दूसरी पंक्ति दूसरी पंक्ति कह रही है न यित यस्मात, यस्मात कहो जिसके न का मतलब नहीं और रीते का मतलब बिना तो अर्थ निकलेगा जिसके बिना यस्मात रिते न जिसके बिना कर्म कर्म न क्रियते नहीं हो सकता और कैसे है किम और चैना किम का मतलब कुछ और चैना का अर्थ है भी ये अलग अलग शब्द है किम अलग है और चैना अलग है चैना वो चैना नहीं है <laughs> जो हम खाते हैं तो किम का मतलब कुछ और चैना का मतलब भी कुछ भी यानी बिना मन के यद जिस मन के रीते बिना किम कुछ चैना भी नही क्रियते किया जा सकता है जिस मन के बिना कोई भी कुछ भी कर्म नहीं कर सकता क्योंकि कर्म प्रारंभ होता ही मन से और मन ही ना हो तो कर्म हो ही नहीं सकता कैसे पता लगेगा किसी आदमी को आपने कभी देखा जो कोमा में चला जाता है देखा होगा ना वो कर्म नहीं कर सकता वो पड़ा है बिस्तर पर लेटा हुआ है कोई कर्म नहीं करता वो क्यों मन काम नहीं करता इसलिए मन ही काम नहीं कर रहा है तो ना तो शरीर से कर्म करेगा ना वाणी से कर्म करेगा कोई कर्म ही नहीं कर सकता मन से भी नहीं हो रहा है क्योंकि मन ही काम नहीं कर रहा है तो मन से क्या कर्म होगा तो कहा जा रहा है जिस मन के बिना कोई भी कुछ भी कर्म नहीं कर सकता कितना महत्वपूर्ण है मन याद रखिएगा जिसके बिना कुछ होता ही नहीं है बोला जाता है ना परमात्मा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता तो यहां तो मन के बिना तो पत्ता भी नहीं हिल सकता यानी मन के बिना तो मनुष्य कुछ कर भी नहीं सकता क्या महत्व है उसका तो यस्मात ये रिते किम चै न कर्म क्रियते तथ मे मनः शिव अस्तु तत् वह वह कौन जो मेरा मन है तत् मे वह मे मेरा मन मन कैसा मन है सर्वकर्म साधनम महर्षि स्वामी दयानंद लिखते हैं मना का अर्थ दिया है सर्व कर्म साधनम सभी कर्मों का साधन है कोई ऐसा कर्म जिसको हम कर्म कहते हैं ऐसा कोई कर्म नहीं है जिस कर्म के पीछे मन ना जुड़ा रहे सर्व कर्म साधनम में मना समस्त कर्मों का जो साधन बना हुआ मेरा मन है वो कैसा हो शिव संकल्पम अस्तु शिव संकल्प वाला हो अब यहां स्वामी दयानंद सरस्वती जी की एक विशेषता है हर जगह अलग अलग अर्थ देते हैं कुछ ना कुछ ऐसा अर्थ देते हैं वो देखते ही ऐसा लगता है हाँ ये सटीक करते हैं इस प्रसंग में ये अर्थ सटीक है शिव संकल्प इसका अर्थ वो कहते हैं कल्याणकारी परमात्मनी इच्छा कल्याण करने वाले परमात्मा में इच्छा वाला बने में मेरा मन मन बने मेरा मन तो पता नहीं किस किस को पाने की इच्छा रखता है ना यहां से प्रारंभ करके जितने भी दुनिया में हर व्यक्ति मेरे तक ठीक है ना आपसे प्रारंभ करके दुनिया में जितने भी व्यक्ति हैं मुझ तक यानी सबके सब ले लीजिएगा हर आदमी की अलग इच्छा है हर आदमी की अलग इच्छा है और वो एक दो इच्छा नहीं है पता नहीं कैसी कैसी इच्छाएं व्यक्ति की और अलग अलग प्रकार की इच्छाएं मिठाई के दुकान पे जाइएगा जितने भी लोग मिठाई के दुकान में आएंगे और जितनी भी मिठाइया होंगे प्रकार के वो छप्पन भोग ये पता नहीं क्या क्या बोलते हैं ना तो कितनी वेराइटी की मिठाइयां बनाते हैं हर आदमी की अलग इच्छा है और मिठाई बनी हुई उस मिठाई को और कुछ करके फिर और कुछ मिला के और कुछ खाएगा आदमी <laughs> कुछ समझ में आ रहा है ना हर व्यक्ति की अलग इच्छा है और इतनी इच्छाओं के बीच में कोई कोई विरला ही एक इच्छा रखता है कि परमात्मा को प्राप्त करना है इच्छाएं तो सभी है देखिए वाणी से बोलना किसी को बताना किसी को उपदेश करना बहुत सरल है हाँ जी मैं भगवान को पाना चाहता हूं ऐसी वाणी का बोलना मेरे लिए बहुत सरल होगा और आपके लिए बोलना भी बहुत सरल है आप परमात्मा को प्राप्त करने की इच्छा करो क्यों नहीं करते हो यह बोलना भी बहुत सरल है ना मतलब वाणी से बोलना किसी को उपदेश करना या लिखना या इस बात को सुनना भी हाँ परमात्मा को प्राप्त करने की इच्छा रखना चाहिए ऐसे जब हम सुनते हैं सुनना भी बहुत सरल है लेकिन अंदर से आत्मा से ये इच्छा रखना मन से ही इच्छा रखना कि परमात्मा को प्राप्त करना है तो ऐसी इच्छा को उत्पन्न करने के लिए मंत्र कह रहा है तत्में मन शिवसंकल्पम अस्तु कि मेरा मन ऐसी इच्छा करे कि मैं परमात्मा को प्राप्त करूं देखिएगा ऐसी इच्छा का होना बहुत बड़ी बात है बहुत बड़ी बात है और अंदर से इसी इच्छा को उत्पन्न करके फिर वो व्यक्ति उस इच्छा की पूर्ति के लिए प्रयत्न करता है अगर किसी कारण से अंदर से वो इच्छा भी उत्पन्न हो जाए लेकिन प्रयत्न नहीं हो पाता है फिर प्रयत्न नहीं हो पाता है अगर कोई प्रयत्न कर भी ले फिर दोबारा उसको नहीं करता और दोबारा भी कर ले फिर तिबारा नहीं करता ये जो महर्षि पतंजलि ने एक बात लिखी है ना जब इसको देखते हैं इसके बारे में मनन करते हैं ना ऐसा लगता है पहाड़ की तरह है हिमालय की तरह है ना मुमकिन सा लगता है जैसे कोई ब्रह्मचारी अष्टाध्यायी दोराता है ना अष्टाध्यायी और जिस दिन अष्टाध्याय हाथ में पकड़े उस दिन से लेकर के माभाष्य पूर्ण होने तक और बिना नागे के कंटिन्यूसली प्रतिदिन वो पूरी अष्टाध्याय दोरा बहुत मुश्किल है बहुत मुश्किल है समझ रहे ना बहुत मुश्किल है नामुमकिन सा जैसा लगता है लेकिन महर्षि पतंजलि कहते स तो दीर्घ काल नैरंतरीय सत्कारा सेवितो दृढ़ वो जो निरंतरता है ना ये हमारे जीवन में जिस दिन आ जाएगा हम सबके जीवन में इसमें कोई बचा नहीं है हम सबके जीवन में वो जो निरंतरता है आवृत्ति असकृत उपदेशात कितने बार आता है दर्शनों में अलग अलग दर्शन में सेम टू सेम एक जैसा हम बहुत अच्छी बात को एक बार सुनते दो बार सुनते दस बार सुनते सौ बार सुनते नहीं सुन सकते हम लोग बिल्कुल नहीं सुन सकते सुन ही नहीं सकते बोलते ना कान पक गए जी सुन सुन कर गए कान पक गए अब नहीं सुन सकते लेकिन धैर्य ध्रृति मंत्र क्या कहता है ध्रृति धैर्य फिर सुनता है व्यक्ति फिर सुनता है तब तक सुनता है जब तक उसकी इच्छा की पूर्ति ना हो यह बहुत बड़ी बात है मंत्र क्या कह रहा है ध्रृति धैर्य क्या धैर्य योगी की जिसने भी ईश्वर को प्राप्त किया हो जिसने भी वैराग्य को प्राप्त किया हो जिसने भी ईश्वर का दर्शन किया हो समाधि लगाया हो और जिसने अपने प्रयोजन को पूरा किया हो जितने भी ऋषि हुए हैं ब्रह्मा से लेकर महर्षि स्वामी दयानंद पर्यंत जितने भी ऋषि हुए हो क्या किया होगा उन्होंने क्या अभ्यास किया होगा क्या धैर्य होगा उनके अंदर जो मंत्र कह रहा है ऐसा धैर्य जिस दिन मेरे में आ जाए जिस दिन हम सब में आ जाए वैसा धैर्य जैसा धैर्य वेद कहता है और जो निरंतरता होनी चाहिए जो इच्छा है उस इच्छा की पूर्ति के लिए जो प्रयत्न है वो प्रयत्न निरंतर चलता रहे और तब तक चलता रहे जब तक वो हस्तगत नहीं होता है और याद रखना वो मिल भी जाता है ना मिलने के बाद भी प्रयत्न रुक नहीं सकता इसका एक मोटा सा उदाहरण देता हूं आपको ये जो आपने आपको नहीं मैं आ, सबसे अधिक उम्र वाले कौन होंगे जो 80 से ऊपर के होंगे उनको उन्होंने कब से रिन साबुन के बारे में एडवर्टाइजमेंट जो भी आजकल चलता है रिन साबुन सुना है ना सुनते हैं ना साबुन का मैं भी अपने बचपन से जब से मैं होश में आए तब से लेकर के पचासों साल हो गए मैं भी आज भी उसी का विज्ञापन सुनता हूं देखता हूं ठीक है ना और जब सभी ऋण ऋण सब प्रयोग ही कर रहे हैं फिर काय को आप विज्ञापन दे रहे हो जब सब लोग प्रयोग कर ही रहे हैं ना लेकिन कर रहे हो लेकिन करते ही रहना होगा ना अब कर रहे इसलिए विज्ञापन को नहीं रोका जाएगा अब करते ही रहोगे कल को छोड़ दोगे तो क्या भरोसा आप पर आप आप प्रयोग कर ही रहे हो आप खा ही रहे हो ना आ तो ये खा ही रहे आदमी नहीं वो कल छोड़ भी सकता खाना इसलिए उसको रोज खिलाने के लिए जाना पड़ता है ऐसे ही जो प्राप्त किया है ना वो प्राप्त किए को उसी को बनाए रखना पड़ता है ये जो उपनिषदों में पढ़ते हैं ना उपनिषदों में पढ़ते हैं ये दो शब्द आते हैं ना वहां पर कौन से शब्द हैं वो कैसे पता लगेगा बिना बता है मेरे को भी याद नहीं आ रहा है हाँ आएगा तो बता दूंगा जरूर नहीं चलिए कोई बात नहीं तो तो ये जो बात है इत, एक दो शब्द वो मैं बता दूंगा याद नहीं आ रहा एकदम निकल गया दिमाग से तो तो प्राप्ति की सुरक्षा के लिए वहां पर दो शब्द ऐसे ऐसे आते हैं जो योगक्षेम हाँ योगक्षेम बिल्कुल तो जो योगक्षेम है ना वो है योग तो हो गया पर उसको क्षेम करना है उसको बनाए रखना होता है जो युक्त हो गया है जो संयोग जिसके साथ हमारा हुआ है जिसके साथ संबंध हमारा आबद्ध हम हो गए जिसके साथ में उसको वैसा का वैसा बनाए रखना है प्राप्ति की सुरक्षा करनी है और जब तक वो सुरक्षा नहीं हो तो निकल जाएगा क्योंकि हमारे में इतना सामर्थ्य नहीं है कि वो मिल गया है तो उसको बनाए रखे तो बनाए रखने के लिए भी प्रयत्न करना होता है इसलिए वो जो निरंतरता है वो निरंतरता बिना धृति के नहीं आ सकता बिना धैर्य के तो मुझमें या हम सब में परमात्मा को पाने की इच्छा जो अंदर से आनी चाहिए वो लाने के लिए मंत्र कह रहा है शिव संकल्पम परमात्मा को प्राप्त करने की इच्छा में अस्तु मेरे लिए हो मेरा मन परमात्मा को प्राप्त करने की इच्छा वाला बने ये बात मंत्र कह रहा है। तो इसको यहीं पर विराम देते हैं मंत्र तो पूरा हो गया ना कोई शब्द तो नहीं रहेगा किसी का अर्थ रह गया हो तो ये धृति हि च ज्योति हि अंत अमृतम प्रजासु यस्मत न च न कर्म क्रियते तत् मन शिव संकल्पम अस्तु Om Cheli